कारकासुर की कथा का पूर्व समय में सती दाक्षायणी ने देह का त्याग कर दिया था और अपने जन्म धारण करने के लिए शैलराज की मेनका देवी के यहां गई थीं गिरिराज ने उसको मेनका के उदर में समुत्पादित किया था वह पहले साक्षात लक्ष्मी की ही भांति प्रसिद्ध हुई थीं महादेव अवश्य उसका पाणि ग्रहण कर लेंगे हे सुरों जिस प्रकार से वह शीघ्र ही उसमें अनुराग करने वाले हो जाएं उसी भांति आप करें उनका तेज ही आप सबका प्रतिकार करने वाला है वे शंभू भगवान उर्द रहता है उनके वीर को वह प्रचित करने वाली है उसी की ऐसी सामर्थ्य है दूसरी कोई भी अन्य वाला ऐसी शक्तिशाली नहीं है उससे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही इस तारक नाम राक्षस का हनन करने वाला होगा अन्य कोई भी नहीं कर सकता वह गिरिराज की पुत्री इस समय में समारूढ़ यौवन वाली अर्थात पूर्ण युवती है गिरि के प्रस्तर पर तपस्या नित्य ही करने वाले उन भगवान के वाक्य से ही अपनी सखियों के साथ ध्यान में स्थित परमेश्वर सर्वज्ञ की वह सेवा कर रही है अपने आगे विद्यमान रहने वाले तीनों लोकों में वर वर्णनी के ध्यान में समासक्त महादेव मन से भी यही चाहते हैं चंद्र से खर्जी श्रीति से भी उस काली को अपनी माया बनाना चाहे हे देव घणो। आप लोग वैसा ही यतनापूर्वक से गृही करें। आप लोगों को स्वर्ग अपना स्थान है, उसमें मैं तारक को भी नंबृत कर दूंगा मैं उसके साथ संगत होूँगा आप लोग दुखों से रहित हो करही यहाँ से गमन की इतना कह कर सबलोकों के स्वामी तारक नामकद्यत््य के पास उपस्थित हुए दे। उसके समीप जाकर यह वचन उन्होंने कहा हे तारक आप स्वर्ग के राज्य को शासन करें उसके लिए आपने पहले तपस्या नहीं की थी मैंने भी ऐसा वरदान नहीं दिया था कि मेरे द्वारा आप स्वर्ग के राजा होंगे इस कारण स्वर्ग का परित्याग करके भूमि पर भी राज्य के शासन को करें हे असुर देवों के योग्य भोगों का उपभोग करने के लिए आपको वहीं पर भूमि में सब पदार्थ प्राप्त होंगे इतना कह कर सब लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए थे वह तारक भी स्वर्ग का परित्याग करके इसके उपरांत भूमि पर समागत हो गया था वहां पर ही संस्थित होकर वह नित्य ही देवों को बोधित किया करता था उसने इंद्र को कर देने वाला बना दिया था और उस महान बलवान को अपने निर्देश में स्थित कर दिया इंद्रदेव उसको निरंतर देवों के भोगने के योग्य पदार्थों को समर्पित करते हुए सेवा करके उसी ईश्वर को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हुए इस रीति से उसके द्वारा प्रतिड़ेद हुए क्रोध से परिपीड़ित होते हुए देवों ने विधाता के उपदेश से भगवान शंभू के वंश में यत्न किया था शंभू सुतोत्पत्ति हो जाए इस कार्य के संपादन करने में देवगण प्रयत्नशील हो गए इसके अनंतर देवराज इंद्र के साथ संगत होकर ऐसा निश्चय कर लिया शंभू को सुतोत्पत्ति के लिए उद्यत किया जावे इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाकर उससे यह वचन कहा इंद्रदेव ने कहा आपके द्वारा इस विश्व की प्रसूति की जाती है और आपके ही द्वारा विश्व का पालन किया जाता है पहले आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र की प्रीति का हेतु हुए हैं ब्रह्मा जी ने किसी समय में प्रीति से जिस प्रकार से चरित्रवृत्त वाली सावित्री का ग्रहण कर लिया था भगवान माधव ने लक्ष्मी का ग्रहण किया था और भगवान श्री हरि ने डाक्षायणी का ग्रहण कर लिया था पहले समय में देवेशों की प्रीति के लिए जैसे उनको वर दिया था उसी भांति अब मेरी भी प्रीति करिए आप तो सदा ही प्राणधारियों की प्रीति के करने वाले हैं हे काम आप स्वर्ग पाताल और भूमंडल में किसके प्रिय नहीं हैं आप जंगल के प्राणधारियों का सभी का अभिमत है देव दानव यक्ष राक्षस और मनुष्यों के आप पालक तथा करता है और आप सब संपूर्ण जगतों के हित के संपादन करने के लिए विशेष चेष्टा कीजिए जिससे देव दानव यक्ष और महात्मा तथा मनुष्यों का हित हुआ करिए मार्कंडे मुनि ने कहा मकरध्वज ने यह इंद्र का वचन श्रवण करके उसके वचन रूपी अमृतों से बहुत ही प्रसन्न होकर देवराज इंद्र से कहा जहां मेरी इष्टता है हे सुक्र वह कर्म आपको ज्ञात ही है इस कारण जो मैं कर सकता हूं उसे मैं करूंगा आप इसका निर्देश कीजिए मेरे पांच ही बाण हैं जो बहुत ही कोमल पुष्प मेघ हैं मेरा चाप भी पुष्पों से परिपूर्ण है और उस चाप की डोरी भर्मरों के स्वरूप वाली है रति मेरी प्यारी जाया है बसंत मेरा सचिव है मलय से संभूत वायु यंता है और मेरा मित्र सुधा निधि चंद्रमा है मेरी सेना का अधिक श्रृंगार और हाव-भाव तथा मेरे सैनिक हैं ये सभी मेरे सहयोगी कृृड़ता से रहित और कोमल हैं और मैं भी वैसा ही मृदु हूं आप तो धीमान हैं मेरे करने का जो भी समुचित कार्य हो उसका भी योजित कर दीजिए इंद्रदेव ने कहा जिसके कराने की इच्छा कर रहा हूं हे मनोभव आपसे जो भी कराना चाहता हूं वह आपका समुचित कर्म है उसमें आप परिब्रत हैं आप उसमें कृतकर्मा हैं आपको उस कर्म का अनुभव है हे मनोभव आप करते हैं आप को छोड़कर अन्य से वह कर्म दुसाध्य है इसी से मैं आपका नियोजन करता हूं यह सुना जा रहा है कि हिमालय के पृष्ठ में ब्रखवद् ध्वजधान में स्थित हैं और बधू के लिए वे आकांक्षा से रहते हैं पिता के वचन से काली सखियों के सहित नित्य ही श्री हरि की अनुमति में होकर अब सेवा किया करती हैं वे संभू तपस्या कर रहे हैं यद्यपि वह समारोढ़ यौवन वाली होती हैं स्त्रियों में रत्न के समान परम दिव्य हैं और अत्यधिक सुंदरी भी हैं किंतु महादेव जी के ध्यान में ऐसे आ सकते हैं कि उसको मन से भी नहीं चाहते हैं अतः जिस रीति से भी आप यह कार्य करिए इनमें देवों का और जगत का परम हित है यही जानकर आप ऐसा करें ब्रखवद् ध्वज्यस प्रकार से भी उस सती के साथ अनुराग वाले होकर रमण करें वैसा ही करें उसके रमण करने पर हरि का जो तेज प्रक्षिप्त होगा उससे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा इस तारक से उद्धार करेगा मार्कंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर कामदेव ने देवराज के वचन का श्रवण करके पहले ब्रह्मा जी के दिए हुए श्राप का काल तक प्राप्त हो गया है यह स्मरण किया संध्या करने वाले विधाता पर जिस समय अपने शस्त्र की परीक्षा की थी जो उस समय कामदेव ने पुष्प के बाणों से प्रहार किया था और उसी अवसर पर विधाता ने उसको श्राप दे दिया था हे दजोतम विधाता ने कहा कि तू शंभू के नेत्र की अग्नि से दग्ध हो जाएगा जिस समय भगवान श्री हरि गिरि की पुत्री को पाणि परिणिता भार्या करेंगे उसी समय आप शरीर के द्वारा संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे इस विधाता के साथ का स्मरण करके भयभीत कामदेव ने शुक्र के वचन से श्री हरि को काली के साथ योजित कर देने के कार्य को स्वीकार कर लिया और फिर उस काल के सदृश्य कामदेव से यह वचन कहा मदन ने कहा हे इंद्रदेव मैं आपके वचन को पूर्ण करूंगा और गिरजा के साथ भगवान शंभु को संगत कर दूंगा जैसा कि पहले दाक्षायणी के साथ किया था किंतु शंभु के मोहन करने में आप मेरी एक सहायता करें जिस समय मैं सम्मोहन के द्वारा हर का सम्मोहन करूं उस अवसर पर आप मेरी सहायता करें मैं सुरभी के द्वारा प्रवेश करके अर्थात शंकर के आश्रम में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर सर्वप्रथम दर्पण के द्वारा मन से विकार समुत्पन्न करके फिर सम्मोहन के द्वारा दृढ़ता से ब्रकवत धज को मोहित कर दूंगा आप काल के प्राप्त होने पर मेरा स्मरण करोगे और पालन का ध्यान रखोगे हे बलसुदन वह कार्य करने के लिए मैं जाता हूं मार्कंडेय महर्षि ने कहा इतना कहकर वह कामदेव शंकर के आश्रम में गया इंद्र ने भी उस अवसर पर सब देवों से यह कहा था कि जहां पर कामदेव जाता है वहां पर आप लोग इसकी सहायता करेंगे वहां वहां पर अनुगमन करके समय-समय पर मुझको बताओगे जिस सम्मोहन के द्वारा यह कामदेव भगवान शंकर को सम्मोहन करेगा हे सुरगणों उस समय में वहां पर जाऊंगा ऐसा मुझको जान लो इस प्रकार इंद्रदेव द्वारा कहे गए देवगण कामदेव के पास चले गए थे वह कामदेव विघमन कर गया था जहां पर शंभुगिरी के गंगा अवतरण स्थल पर हिमाचल के शिखर पर थे उसने सुरभि को नियोजित कर दिया था इसके अनंतर सुरभि के वहां पहुंचने पर जिसका कि वह लक्षण था शीघ्र ही भात भात के तरु लता और गुल्मों में पुष्प खिल गए थे वहां पर किसंग विकसित थे मंजुल के तरु भी पुष्पित हो गए थे सभी सरोवर खिले हुए पदमों से शोभायमान हो गए तभी सब तंतुओं को विकार हो गया उस समय सुगंधित वायु बहने लगी जिसमें पुष्पों के रेणु सम्मलित थे जो धीरे-धीरे सूखकर होकर मन को आकर्षित कर रहे थे सभी पक्षीगण मृगवर्ग जो भी प्राणधारी जीव थे और सिद्ध एवं किन्नरगण ने एकांत भाव को विस्तृत किया था वे नूतन बोरों के वृक्षों से घोषित हो गए थे अशोक पाटल और नागकेसर सभी विकार से समन्वित थे